चतुर्थ अध्याय श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इश्वाकू से कहा हे परंत अर्जुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योगों को राजर्षियों ने जाना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 अकर्ता ही जान कर्मों के फल में मेरी स्प्र नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कभी कर्मों से नहीं बंधता पूर्व काल में मुमुक्षों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर कर्म क्या है और अकर्म क्या है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 जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है वह कर्मों में भली भांति बरत हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता जो बिना इच्छे के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया है ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म फलीभा विहीन हो जाते हैं जिस यज्ञ यग, यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है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 तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन कर दिया करते हैं ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं हे गुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा हे परंतप अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्मों में ज्ञान समाप्त हो जाते हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शियों के पास जाकर समझ उनको भलीभांति भांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली जानने वाली ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वग्ञान का उपदेश देंगे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 क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि अग्नि को को कर कर देता देता है, है। वैसे ही ज्ञान ज्ञान रूप संपूर्ण कर्मों को कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतकरण किया हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है चितेंद्रिय साधन पारायण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 और युद्ध के लिए खड़ा हो जा